किरलाग और प्रिथारी बहुत दर्शा पहले एक होशहाल सल्तनत में एक बादशाह अपनी मलिका और छोटी शहजादी के साथ रहता था। उन्हें इस दुनिया में रत्ती भर भी किसी बात के फेक्र नहीं थी। पर ये सब बदल गया जब एक अंधेरी रात में अचानक ही ड्रैगन ने महल पर हमला किया और छोटी शहजादी को अगवा कर लिया। ड्र पर पहाड़ों की सल्तनत के सिपहसालार ने उसे रोक लिया ड्रैगन अपनी जान बचाकर उड़ा और उसने छोटे शहजादे को पीछे छोड़ दिया बच्चे को पहाड़ों के बादशाह के सामने पीछ किया गया तुम कौन हो छोटे लड़के तुम कहां से आए हो बहुत दूर से मेरा नाम व्यथारी है मेरे वालिद गोल्डन के बादशाह हैं आह वो सल्तनत यकीनन बहुत दूर है हम उनको एक पैगाम भेजेंगे कि तुम यहां महफूज हो तब तक हमारे साथ यहां रहो शुक्रिया बादशाह सलामत पहाड़ों के बादशाह ने गोल्डन के बादशाह को बहुत पैगाम भेजे पर हर مرتبہ ड्रैगन अपने तिलस्म के जरिए उन्हें रोक लेता जब 10 पैगामों गोल्डन के बादशाह से कोई भी पैगाम नहीं आया पहाड़ों के बादशाह ने किया इस छोटे से शहजादे को अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया जाए यह बहुत ही लाजवाब तजवीज है हुजूर आला यह शहजादा एक बहुत ही शानदार लड़का है और यह हमारी सल्तनत के लिए मुस्तकबिल में अच्छा बादशाह बनेगा हुआ यह कि सिपाही सलार की एक बेटी थी जिसका नाम था वो एक बहुत ही खूबसूरत और दानिशमंद बच्ची थी जिसे तिलस्म का इल्म था वो और शहजादा ग्रिथारी अच्छे दोस्त बन गए और वक्त के साथ-साथ वो एक दूसरे से बेइंतेहा मोहब्बत करने लगे गेरलोग क्या हमें अपने वालिदैन को ये इत्तला नहीं करनी चाहिए कि हम मंगनी करना चाहते हैं एक मर्तबा फिर सिर्फ तुम ही मेरे दिल की मलिका हो और मैं किसी और से निकाह नहीं करूँगा। पहाड़ों के बादशाह और उनकी फौज की सिपेसलार इस रिश्ते से बेइंतहा खुश थे और उन्होंने मंसूबा बनाया ग्रेथारी और गेरलॉक की मंगनी करने का। पर ज़िंदगी के मंसूबे मुख्तलिफ थे। ड्रैगन ने उस इलाके पर एक तिलस्� आखिरकार तुम मेरी गिरफ्त में आ ही गए शहजादे ग्रिथारी आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे एक बादशाह के बेटे की जरूरत थी जो पूरे चांद के दिन ड्रैगन महीने में पैदा हुआ हो और मुझे आग में उसकी कुर्बानी देनी होगी ताकि मैं पूरी दुनिया में ना शिकस्त हो सकूं तुम वो शहजादे हो और � सबसे ताकतवर ड्रैगन बन जाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ एक मर्तबा मुझे आजाद करके देखो तुम खौफनाक परिंदे फिर देखना मैं अपनी तलवार से क्या करता हूँ ओ सच मच ठीक है मुझसे लड़ो प्रतारी, तुम इस लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, क्योंकि वो तुम्हारे साथ तिलसम से लड़ेगा। वहाँ मेज पर एक राख के डिब्बी पड़ी है, बस उसे मेरे पास लाओ जब तुम लड़ रहे हो, और फिर मेरी रसिया काट देना और नजदीक मौजूद रहना, बाकी मैं करूँगी। तो जैसे गेरलॉक ने हिदाय और जैसे ही वो इससे गृहथारी पर अपने तिलस्म से बार करने वाला था गेरलोग ने खुद पर और गृहथारी पर राख छिड़क दी ड्रैगन का तहखाना गायब हो गया और इसके बजाय उन्होंने खुद को एक समंदर में पाया दोनों ही गृहथारी और गेरलोग भील मछली बन गए गेल ने ड्रैगन पर जोरदार वार किया जब तक कि ड्रैगन हिलने के खाबित ही न रहा और लड़ाई खत्म हो गई, प्रेथारी और गैरलॉग तैरकर बाहर आए, दोनों ही थके हुए और निडराल थे और उन्होंने अपनी शक्ल वापस इख्तियार कर ली। आखिर ये सब क्या हुआ? ड्रैगन को पानी पसंद नहीं आगा। उसको समंदर में घसीटना ही एक तरीका था उसे हराने का। पर हम यहां से हमारी सल्तनत कहां है हमारी सल्तनत दुनिया के दूसरे तरफ है सिर्फ एक ही जगह है जहां हम यहां से जा सकते हैं वो है गॉर्लैंड तुम्हारे वालिद की सल्तनत सचमुच ये कितनी दूर है मैं तुम्हें वहां एक पल में ले जा सकती हूं पर तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा जो भी तुम कहो गैरलॉग चाहे हो जाए तुम पानी पीने के अगर तुम ऐसा करते हो, तो एक बहुत बड़ी बदनसीबी हम पर नाज़िल हो जाएगी। और ये अपने हाथ में रख लो, क्योंकि इस राख में बुराई से निपटने की क्षमता है। इसे तुम कभी मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करते हो, तो तुम मुझे भूल जाओगे। जब तक तुम्हारी होने वाली दुल्हन इसे फेंक ना दे। मुझे समझ पे � अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी बदनसीबी नाज़ल हो जाएगी। मुझे कभी भी इसे छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगा, जब तक कि मेरी होने वाली दुल्हन इसे फेंक नहीं देती। कौन सी दुल्हन केरलाग? और मैं तुम्हें आखिर یقیناً میں بلکل وہی کروں گا جو تمہاری تمنا ہو میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا میں یہاں تمہارا انتظار کروں تو گیرلاوگ نے گریتھاری پر تھوڑی اور راک ملی اور فارن اس نے خود کو گولین کے بادشاہ کی محل کے فاتک کے سامنے پایا محل بس یہاں ہے मैं वहां फॉरेन पहुंच जाऊंगा। यकीनन महल का फाटक काफी नजदीक लग रहा था, पर चाहे ग्रेथारी कितनी ही जोर से चला, वो बस फाटक तक पहुंच नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो घंटों से चल रहा है, जैसे वो मीलों चला हो, पर वो बस फाटकों तक नहीं पहुंच पा रहा था। धूप बहुत तेज थी और � उसे इतनी प्यास लगी, कि ग्यरलॉक को दिये अपने वादे के बारे में वो पूरी तरह भूल गया. और जैसे ही उसने एक आपसार की आवाज सुनी, वो उसकी तरफ भागा गया. आ, उस पानी के बिना तो मैं मर ही जाता. क्या ये तुम हो बेटा? अब्बा जान, हाँ, ये मैं हूँ। ओह, मेरे प्यारे बच्चे, हमने तुम्हें कितना याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया, अम्मी तुम वापस आ गए। महल के अंदर आ जाओ। तो चलो हमारे बेटे के लिए खुशियाँ मनाई जाए। गोलेन का शहजादा वापस आ गया है। सल्तनत में खुशियाँ छागें और जश्न मनाए गए, क्यों पानी पिया और उसका पेंडेंट खो दिया। ग्रेथारी उसकी और पहाड़ों की सभी यादें भूल गया। यार्लॉग ने कई दिनों तक उसका इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया, वो जान गई कि क्या हुआ होगा। मेरा प्यारा शहजादा मुझे भूल गया है। ओ हवाओं की माँ, मैं क्या करूँ? जीवन अजीब है और इसमें कुछ मोड़ आते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। इसलिए निराश ना हो, क्योंकि हमेशा कोई मोड़ आता है। प्रकृति की आवाज सुनकर गैरलॉग ने अपने ऊपर कुछ राख डाली, और वो उसी आपसार पर पहुंची जहां शहजादे कृतारी ने पानी पिया था। उसे वहां उसका पेंडेंट मिला, उसने उसे उठा लिया। फिर वो وہ کام کی تلاش میں گھومنے لگی میں یہاں نوکری کی تلاش میں آئی یا کسی وی چیز میں تمہیں خادمہ کی ضرورت ہے؟ اوہ ہاں تم بہت ہی ہوشیر جوان لگتی ہو ہمیں ضرور تم جیسی کی ضرورت ہے جو خالیحان اور استبل کے لگبانی کر سکے बस मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना होगा और मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं यह काम जरूर करूंगी ठीक है फिर साथ आ जाओ फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी ने गेरलॉग को दिखाया कि क्या कुछ करने की जरूरत थी और जल्दी ही गेरलॉग अपने काम में इतनी माहिर हो गई कि फॉरेस्ट ऑफिसर का खानदान इससे बहुत खुश हुआ गेरलॉग खलिहान और अस्तबल साफ करती वो मवेशी लेकर जाती जंगल में चराने के लिए उनके लगाम और काठी हमेशा मरम्मत करके रखती और वो खुद भी काठी बनाती। बड़े-बड़े घुड़सवार उसकी बनाई काठी लेने आते और वो पूरे इलाके में मशहूर हो गई। एक दिन जब बादशाह ग्रेथारी जंगल में घुड़सवारी कर रहा था और गेरलॉग मवेशी चरा रही थी, हाँ, घोड़े की काठी तो ढीली हो गई है। क लगता है जैसे काठी टूट गई है। अगर आप वहाँ आए जहां मैं काम करती हूँ, तो मैं आपके लिए नई काठी बना दूँगी। क्या सच में? क्या तुम हमारी सल्तनत की वही मशहूर काठी बनाने वाली हो? मुझे नहीं पता कि मैं मशहूर हूँ शहजादे, पर मुझे जरूर मालूम है कि काठी कैसे बनाई जाती हैं। प्रिथारी जहाँ उसने उसके लिए नई काठी थोड़े ही वक्त में बना दी। ये लीजिए आपकी काठी शहजादे। शुक्रिया। ये बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें कितने पैसे दूँ? खैर, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है, तो मुझसे ये वादा कीजिए कि जब कभी आपकी मंगनी हो, तो आप मुझे अपनी मंगनी पर बुलाएंगे और मु ये तो बहुत अजीब सी इल्तिजा है पर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी क्या एक शहजादे को एक शहजादी से ही निकाह करना चाहिए खैर यही तो रिवाज है असल में मैं अपने पड़ोसी सल्तनत में जा रहा हूँ वहाँ की सात शाहजादियों में से एक को दुल्हन बनाने के लिए काठी के ल اور جیسا کہ ریواز ہے اس نے ایک دلہن چنی جو ان سب میں سب سے خوبصورت تھی نگاہ گولن میں ہی ہونا تھا جس شہزادی کا انتخاب گریتھاری نے کیا تھا وہ بہت بد مزاج تھی اور جلدی ہی اس نے یہ جان لیا کہ وہ اسے بلکل پسند نہیں تم یہ امید کرتے ہو کہ میں سب کشتی میں سوار ہو جاؤں کتنی بدصورت چیز ہے یہ کشتی نہیں ہے یہ جہاز ہے तुम्हारे ख्याल से इसे कितना खूबसूरत दिखना चाहिए? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी पसंद इतनी बेकार है, तो तुमसे निकाह करने के लिए कभी सहमत ना होती। आह, चलो बस चलते हैं। शहजादा और शहजादी गोलंद पहुँचे, पर शहजादी का मूड ठीक नहीं हुआ। तुम्हारा महल कितना छोटा है? इसमें तो हजारो ये बदसूरत और छोटा है। जल्दी ही उनकी मंगनी का दिन आ पहुंचा। अपना वादा निभाते हुए ग्रेथारी ने गैरलॉक को न्योता दिया और दावत पर उसको अपनी साथ बिठाया। शहजादी को ये पसंद नहीं आया। ये खातून कौन है, जो हमारे मेज पर बैठी है? ये गोल्डन की मशहूर काठी बनाने वाली है। तुमने हमारे मेज पर एक काठी बनाने वाली को बिठाया है? तमीज से पेशावर। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? लगता है जैसे मैं यहां किसी परेशानी की वजह बन रही हूँ। शायद मुझे जाना चाहिए? नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था। बस मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। इसे अपने गले में पहन लीजिए और मैं बेशक तुम्हें इस, इस पेंडन को नहीं छोड़ना चाहिए अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मुझे भूल जाओगे जब तक कि तुम्हारी होने वाले दुनिया से फैठ नहीं, नहीं देती तुम ऐसा पच्चुरत पेंडेंट पहनोगे गेलाग ये तुम हो تو آخر تمہیں یاد آ گیا؟ ہاں ہاں مجھے بہت افسوس ہے میں تمہاری ہدایتوں پر نہیں چلا یہ میں نے کیا کیا؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ پہلے تو تم اس بدصورت خاتون کو ہماری منگنی پر بلاتے ہو اور اسے اپنے میز پر اپنے بگر میں بیٹھاتے ہو اور اس کے بعد تم یہ بدصورت پینڈل پہنتے ہو یہ میری انتہائی بیزتی ہے خیر عزیزہ अगर तुम इस बदसूरत सल्तनत और बदसूरत महल में खुद को इतना बेइज्जत महसूस करती हो, तो शायद तुम्हें मेरे बेटे से मंगनी करने पर दोबारा सोचना होगा। ओह हाँ, मैं अभी इसी वक्त अपने वालिद के पास वापस जाना चाहती हूँ और मैं इस मंगनी को अभी खत्म करती हूँ। मुझे यकीन है शायद मेरे बेटे का द शुक्रे खुदा का उसकी कमी यहां किसी को नहीं खलेगी यह तिलकश खातून कौन है मेरी जिंदगी की मोहब्बत है अम्मी वह खातून जो मुझे आप तक जिंदा वापस लेकर आई और शहजादी ने पहाड़ों में अपनी जिंदगी के बारे में अपने वालिदैन को तफसील से सब बताया पर बादशाह सलामत मैं कोई शहजादी नहीं हूं कौन कहता है कि एक शहजादी को सिर्फ एक शहजादी से ही निकाह करना चाहिए लोगों को सिर्फ मोहब्बत के लिए ही निकाह करना चाहिए और तुम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो तो गोलैंड के बादशाह ने पहाड़ों के बादशाह को बुलवा भेजा और उसके सिपाहसालार को भी और कृतहारी और गैलाग का निकाह बहुत धूमधाम से हुआ वो फिर कभी अलग नहीं हुए गैलाग और कृतहारी हमेशा राजी खुशी जिए